श्री कृष्ण भावधारा श्री कृष्ण संघ आदर्श एवं वैशिष्ट्य विश्वव्यापी आध्यात्मिक एवं स्वयंसेवी से संस्था राम कृष्ण मिशन का जिन लोगों ने केवल नाम भर सुना है तथा उससे घनिष्ठ रूप से परिचित न होकर जिन्होंने केवल उसकी कुछ गतिविधियों को ही देखा है वे सामान्यतः इसे सर्व त्यागी सन्यासियों द्वारा प्रचालित एक समाजसेवी संस्था ही समझते हैं इसके विपरीत रामकृष्ण मिशन के सभी वरिष्ठ सन्यासी जनसाधारण को यह बताने का हर संभव प्रयत्न करते नहीं चूकते कि यह एक समाज कल्याणकारी संस्था मात्र न होकर एक आध्यात्मिक संघ है अतः लोगों के मन में इस संघ के आदर्श स्वरूप एवं कार्य प्रणाली के विषय में प्रश्न उत्पन्न हो सकता है प्रस्तुत लेख में रामकृष्ण मिशन के आदर्श एवं आध्यात्मिक स्वरूप की स्पष्ट धारणा प्रदान करने का प्रयत्न किया गया है संघ के आदर्श श्री कृष्ण सामाजिक संस्थाओं की स्थापना एक अप्राप्त लक्ष्य की प्राप्ति के लिए की जाती है लेकिन आध्यात्मिक संस्थाओं की प्रतिष्ठा एक ऐसे लक्ष्य के अनुकरण के लिए की जाती है जो किसी व्यक्ति विशेष के जीवन में चरम उत्कर्ष को प्राप्त हो चुका होता है तथा जिसकी उपलब्धि एवं पूर्ण अभिव्यक्ति पहले ही हो चुकी होती है सामान्य सामाजिक संस्थाओं में लक्ष्य के परिवर्तन के अनुसार समय समय पर, पर परिवर्तन होते रहते हैं आध्यात्मिक संघों में भी परिवर्तन होते दिखाई देते हैं लेकिन ये परिवर्तन संघ के मूल ढांचे को कभी नहीं छूते केवल उसके बाहरी आवरण में अस्थायी फेरबदल मात्र होते हैं ईसाई इस्लाम तथा बौद्ध धर्म संघों के विषय में भी यही बात प्रयुक्त होती है अतः तो इन संघों के स्वरूप को समझने के लिए इनके आदर्श के घनीभूत विग्रह स्वरूप महापुरुष के चरित्र को समझना अत्यंत आवश्यक है श्री रामकृष्ण मिशन के प्राण प्रेरणा एवं आदर्श हैं श्री रामकृष्ण राम श्री रामकृष्ण की जीवनी एवं उपदेशों से आज प्राय सभी परिचित हैं उनके उपदेशों के विभिन्न अर्थ एवं भाष्य किए जा सकते हैं लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनके संबंध में कोई शंका या तो मत नहीं हो सकते और ऐसी असंदिग्ध बातें ही इन महापुरुषों के जीवन एवं उपदेशों का सार सर्वस्त्र होती है श्री रामकृष्ण के जीवन का सार तत्व है भगवत तन मेहता अर्धशताब्दी के अपने जीवन काल में श्री रामकृष्ण ने ईश्वर के अतिरिक्त न कुछ चाहा न पाया न सही जोया उनके मन में वाणी में प्राणों में तथा क्रियाकलापों में भगवान के अतिरिक्त और कुछ था ही नहीं और इसी का उन्होंने उपदेश दिया भगवान को देखना ही जीवन का लक्ष्य है उन्हें पाना उनसे वार्तालाप करना उनके साथ एक हो जाना बस यही एकमात्र करणीय कार्य इस स्मरणीय ध्यान एवं चिंतनीय विचार है जिस बात का उन्होंने उपदेश दिया वे स्वयं उसके उत्कृष्टतम उदाहरण थे भगवान के साथ उनका तादात्म्य इतना गहरा था कि उन्होंने कभी यह अनुभव ही नहीं किया कि उनकी स्वयं की कोई पृथक सत्ता है अथवा वे स्वयं कोई कार्य कर रहे हैं जब श्री रामकृष्ण का जीवन ऐसा भगवतमय था तो क्या रामकृष्ण संघ इससे भिन्न हो सकता है उनका जीवन समग्र मानव जाति के लिए यह संदेश प्रेरणा एवं प्रेम में आह्वान है कि वह ईश्वर मात के आनंद का रहसा स्वाद कर, कर सकता कर अपने को धन्य करे इस भगवदाकारता की प्राप्ति का ही संदेश वाहक है राम कृष्ण मिशन ईश्वर साक्षात्कार के आदर्श का ही दूसरा पक्ष है ईश्वर प्राप्ति के लिए व्याकुलता एवं उसके प्रति पूर्ण समर्पण श्री रामकृष्ण पर्वर्ती जीवन में लोकहितार्थ लोगों को देश देने के लिए व्यग्र एवं व्यस्त दिखाई पड़ते थे लेकिन क्या उन्होंने स्वयं की इच्छा से ऐसा किया था नहीं वे तो माँ जगदम्बा के हाथों के यंत्र मात्र थे उन्हीं की प्रेरणा से उन्होंने विभिन्न धर्मों की साधना की थी तथा इस सत्य का आविष्कार किया था कि सभी धर्म सत्य हैं तथा परमात्मा को पाने के विभिन्न मार्ग हैं रामकृष्ण मिशन भी इसी महान सत्य का प्रतिनिधित्व करता है माँ जगदम्बा ने ही श्री रामकृष्ण को यह बताया कि उनके बहुत से अंतरंग भक्त आएंगे उन्हीं की प्रेरणा से वे अपने शिष्यों के लिए उन्हें पाने एवं उन्हें अपने अनुभवों को बताने तथा उनका उनमें वितरण करने के लिए व्यग्र हो उठे थे इसके बाद प्रारंभ हुआ रामकृष्ण संघ के इतिहास का नया अध्याय गुरु द्वारा शिष्यों की शिक्षा एवं उसमें शक्ति ज्ञान एवं आनंद का संचार आध्यात्मिक क्षेत्र में गुरु शिष्य परंपरा क्रम से ज्ञान एवं शक्ति का प्रवाह बनाए रखना रामकृष्ण मिशन की भावधारा का एक अविभाज्य अंग है लेकिन जब यह गुरु शिष्य संप्रदान अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त हुआ तभी श्री रामकृष्ण को बुलावा आ गया और अपनी लीला का संवरण कर वे अपने नित्य धाम को लौट गए संघ जननी मां शारदा इसके बाद रामकृष्ण मिशन के इतिहास में जो नया अध्याय प्रारंभ हुआ उसमें मां शारदा एवं स्वामी विवेकानंद की प्रमुख भूमिका थी मां शारदा ने संघ के आदर्शों को व्यवहारिक रूप देने तथा उसकी कार्यप्रणाली निर्धारित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अपनाई है यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि उन्हीं के मन में श्री रामकृष्ण की महासमाधि के बाद संघ की एक स्पष्ट रूपरेखा विद्यमान थी जिसकी कल्पना श्री रामकृष्ण के अन्य शिष्यों में से कोई भी नहीं कर सका था श्री रामकृष्ण के तिरुधान के बाद उनके अंतरंग सन्यासी शिष्यगण इधर उधर बिखर गए वरानगर मठ की स्थापना हुई अवश्य पर अधिकांश युवक सन्यासी आंतरिक आध्यात्मिक व्याकुलता एवं भगवत से प्रेरित हो परिव्राजक के रूप में तीर्थ भ्रमण एवं तपस्या के लिए निकल पड़े लगा मानो श्री रामकृष्ण का आगमन एवं दिव्य लीला कुछ शिष्यों को भगवत दर्शन के मार्ग पर अग्रसर कराने के साथ ही समाप्त हो जाएगी लेकिन माँ शारदा की धारणा कुछ और थी रामकृष्ण संघ के इतिहास के इन प्रारंभिक दिनों में जब जगत कल्याण की महान भावी संभावनाओं वाली संघरूपी विशाल वृक्ष का अंकुर अंकुरित होते ही विनष्ट हो जाता मां शारदा ने प्रभु से प्रार्थना की ठाकुर तुम आए भगवत प्रेमोन्माद में नृत्य कीर्तन किया और चले गए क्या इसी के साथ सब कुछ समाप्त हो जाएगा यदि ऐसा ही था तो इतना कष्ट उठाकर अवतार ग्रहण करने की आवश्यकता ही क्या थी काशी वृंदावन में मैंने अनेक साधु देखे हैं जो भिक्षा करके खाते हैं और पेड़ के नीचे सोते हैं ऐसे साधुओं की तो कमी नहीं है तुम्हारे नाम से जो संसार त्याग करें वे अन्न के दो दानों के लिए इधर उधर भटकते रहे यह मैं देख न पाऊंगी मेरी प्रार्थना है तुम्हारे लिए जो संसार त्याग करे उन्हें मोटे अन्न वस्त्र का अभाव न हो वे सब तुम्हारे एवं तुम्हारे भाव एवं उपदेशों को आश्रय करके एकत्र रहेंगे तथा संसार ताप दग्ध लोग उनके पास आकर तुम्हारी वाणी सुनकर शांति पाएंगे इसीलिए तो तुम्हारा आगमन हुआ है रामकृष्ण संघ के उद्देश्य के विषय में कितना स्पष्ट मंतव्य है यह यही कारण है कि परिवर्ती काल में स्वामी विवेकानंद स्वामी ब्रह्मानंद स्वामी शारदानंद आदि रामकृष्ण संघ के सभी वरिष्ठ सन्यासी एवं संचालक वृंद संघ संबंधी सभी महत्वपूर्ण विषयों में मां शारदा का परामर्श प्राप्त करते थे एवं उनके आदेशों को द्विधा रहित हो शिरोधार्य करते थे एक बार एक आश्रम के अध्यक्ष ने मां शारदा से शिकायत की कि आश्रम के अन्य कार्यकर्ता उनकी बात नहीं सुनते और चूँकि वे सब मां शारदा के स्नेह पात्र थे अतः अगर माँ उन्हें दंड दे एवं उनके पास न आने दे तो अच्छा हो इस पर माँ ने रुष्ट होकर उस आश्रम के अध्यक्ष से कहा कि दस्ती एवं दंड द्वारा कभी किसी को अपने काबू में नहीं किया जा सकता प्रेम ही हमारा मूल मंत्र है प्रेम ही संघ के कर्मियों ब्रह्मचारियों एवं सन्यासियों को बांध कर रखने वाली कड़ी है तथा इसी से संघ परिचालित होता है दूसरी घटना वाराणसी में घटी थी मास्टर महाशय आदि श्री रामकृष्ण के कुछ भक्त स्वामी जी द्वारा प्रवर्तित विभिन्न सेवा कार्यों को श्री रामकृष्ण के उपदेशों के अनुरूप नहीं समझते थे काशी प्रवास के समय एक दिन माँ शारदा काशी सेवाश्रम देखने आई वहां के सेवा कार्य के प्रति अपनी सहमति एवं सहयोग प्रदर्शित करते हुए उन्होंने सेवाश्रम को दान स्वरूप दस रुपये का एक नोट दिया जो आज भी सेवाश्रम में सुरक्षित है स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रारंभ किए गए ये कार्य श्री रामकृष्ण के भाव के अनुरूप है इस बात पर माँ शारदा ने अपने इस आचरण द्वारा मुहर लगा दी एवं मास्टर महाशय को अपना मत परिवर्तित करने के लिए बाध्य किया इन सब घटनाओं के माध्यम से संघ को सही दिशा में परिचालित करने के अलावा माँ शारदा निरंतर भगवान से संघ के कल्याण के लिए प्रार्थना किया करती थी और संघ के सदस्यों की यह मान्यता है कि उसकी प्रगति एवं समृद्धि मूलतः माँ के आशीर्वाद एवं प्रार्थना से ही फल है का ही फल है और यही प्रार्थना प्रभु से मार्गदर्शन एवं संरक्षण के लिए कातर प्रार्थना आज भी संघ के परिचालन एवं कल्याण का सबसे प्रभावशाली उपाय है